प्रश्नोत्तर दीपमाला साधक चर्या जिज्ञासा भगवान की पंच शक्तियाँ अपना अपना कार्य कर रही हैं सृष्टि पालन संघार तिरोधान मोहित करना और अनुग्रह मोह निवृत्ति का उपाय करना यह सब भगवान कर रहा है तब हम क्या करते हैं और हमारा कर्तव्य क्या है समाधान आप कुछ नहीं करते पर मान लेते हो कि मैंने किया कर तो सब वही रहा है और उस करने में अभिमान आप कर लेते हैं अहमता और ममता ये दो काम जीव करता है बाकी सब परमेश्वर करता है शरीर ईश्वर बनाता है पर उसमें अहम आप कर लेते हैं शास्त्र में कहीं भी नहीं कहा गया कि है कि शरीर में अहम करो इसलिए यह आपका ही कार्य है अहम मम आपने किए हैं इन्हें आपको ही छोड़ना पड़ेगा इन्हें छोड़ना ही आपका पुरुषार्थ है दूसरी बात शास्त्र में आपके लिए जो कर्तव्य कहा कहा वो बस उतना आप करिए भगवान सारे जगत को बनाते हैं पालते हैं वह काम आप नहीं कर सकते यदि आपको यह ठीक समझ में आ गया है कि भगवान सब कर रहे हैं तो अच्छा है भगवान की आज्ञा मानकर कर्तव्य कर्म करो और उसका कर्ता अपने को मत मानो सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं यही सोचो निष्काम कर्म करने पर भी कर्तापन का अभिमान आ जाता है पर जब प्रभु को ही कर्ता धरता मान लेते हैं तो अभिमान कमजोर हो जाता है भगवान ने भी अर्जुन से कहा था निमित्त मातृ भव सभ्य साचिन सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है हम तो केवल निमित्त बनते हैं ऐसी आपकी धारणा हो जाए तो आपके सभी कर्म ईश्वर की आराधना बन जाएंगे यही आपको करना चाहिए जिज्ञासा महात्मा को शास्त्र अध्ययन के बाद अध्यापन करते रहना चाहिए अथवा आत्मदर्शन के विक्षेपों को हटाते हुए साधना में लगे रहना चाहिए समाधान पहले के महात्मा लोग कहा करते थे कि अपने नाश के लिए बस एक चाकू काफ़ी है पर दूसरे से लड़ाई करना है तो बहुत से अस्त्र शस्त्र होना आवश्यक है वे कहते थे कि जो साधक हैं उसके लिए तो मांडुक उपनिषद सुनकर उसके विचार में लग जाना चाहिए उसे बहुत शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पर जिसका अध्यापन आदि करने का संकल्प है उसे तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा अन्यथा शिष्यों की जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान कैसे करेगा यदि आप सन्यासी हैं आपका लक्ष्य केवल आत्मदर्शन है तब तो पढ़कर साधना में लगना ही उचित है यदि किसी का प्रारब्ध ऐसा है कि उसे लोक संग्रह भी करना है आचार्य बनना है तो उसे पढ़ाना भी पड़ेगा परंतु सन्यासी का मुख्य कर्तव्य तो आत्मदर्शन ही है जिज्ञासा यदि साधक कुंभ मेले में निवास के लिए जाता है तो उस काल में वह अपनी दिनचर्या किस प्रकार बनाए समाधान कुंभ मेला एक पवित्र पर्व है वहाँ समय का बहुत ठीक से उपयोग करना चाहिए साधक भोजन कम करे जप ज्यादा करे व्यर्थ बात न करे तपस्या में जीवन बितावे कुंभ मेवले में मुख्यतः स्नान का महत्व होता है साधक जब तक वहाँ रहे प्रतिदिन दोनों समय नदी में स्नान करे ऐसा न कर सके तो कम से कम सुबह तो अवश्य करे। पुराणों में और वेद मंत्रों में भी कहा गया है कि यदि पर्व काल में स्नान करते करे करते शरीर छूट जाए तो व्यक्ति ब्रह्म अथवा स्वर्ग को जाता है यदि सामर्थ्य हो तो दान भी करे जितना हो सके त्याग तपस्या में जीवन बिताए एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे पर्व के अवसर पर तीर्थों में जाने से सारे दोष दूर होते हैं परंतु वहाँ यदि कोई गलती हुई तो वह कहाँ दूर होगी इसलिए वहाँ बहुत सावधानी की अपेक्षा है भूल से कभी मुख से झूठ ना निकले किसी के प्रति राग द्वेष न हो किसी की निंदा न हो इसका बहुत ध्यान रहे तोकाराम जी एक जगह कहते हैं संतों के पास नहीं जाना जब किसी ने पूछा अरे सब लोग तो कहते हैं कि संतों के पास जाने से कल्याण होगा और तुम मना करते हो तब ये बोले संतों के पास जाओगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे पर वहाँ गलती करोगे तो वह पाप कहाँ नष्ट होगा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे पर्व में जाना है तो इतनी सावधानी से जाओ अन्यथा दूर ही रहो